नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहनावतु सहनवो भुनक्तु सह वीर्यम् कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम शांति शांति शांति शिक्षा भूमिका में हमने शिक्षा से संबंधित कुछ बातें समझी शिक्षा किससे कहते हैं शिक्षण ते वर्णा यया शिक्षा का एक अर्थ आपके सामने रखा था शिक्षण ते ये जिसके माध्यम से जिसके द्वारा वर्ण सीखे जाते हैं अथवा शिक्षते वर्णाना नाम उच्चारण विधि शिक्षते वर्णा उच्चारण विधि य शिक्षा या जिसके माध्यम से जिसके द्वारा वर्णान उच्चारण विधि वर्णों की उच्चारण विधि किस वर्ण को किस प्रकार बोलना चाहिए किस वर्ण को कैसा बोला जाता है इसकी विधि जिससे सीखी जाती है उसका नाम शिक्षा है शिक्क्षते वर्णं उच्चारण विधि यया सा शिक्षा अथवा वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकारो यत्र उपदिष्टये वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकारो यत्र उपदिष्टये सा शिक्षा वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकार कैसे वर्ण होते हैं स्वर कैसे होते हैं किंको वर्ण कहते हैं वर्ण कैसे कैसे होते हैं किस किस प्रकार होते हैं उनके स्वर क्या होते हैं आदि से मात्रा क्या है स्वरों की उनका बल क्या है किस प्रयत्न से उन वर्णों का उच्चारण किया जाता है इत्यादि बहुत सारी बातें जिसमें उपदेश किया जाता है जिसमें बताया जाता है सिक्षा उसको शिक्षा कहते है वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारों जिसमें जिस, जिस ग्रंथ में जिस पुस्तक में वर्ण स्वर मात्रा बल संधि आदि विषय जिसमें बताए जाते हैं उस शास्त्र को शिक्षा देते इसलिए इस पुस्तक का नाम रखता है वर्णोच्चारण शिक्षा वर्णों का उच्चारण है वो किस प्रकार किया जाता है इसको बताने वाले शास्त्र का नाम शिक्षा है ओम भगवन ओम अत्र शिक्ष्यन्ते वर्णाः ये या सा शिक्षा अत्र क्षानन्तरं यकारपि वर्तते किम् अक्षरं यकार अस्ति नकार स्वामी हाजी स्वामी आप नकार अर्ध ना। नकार, अर्ध ना। जी नकार आधा है जी आप इसी इसी में आप ऊपर थोड़ा आप कर्जर ऊपर करेंगे तो इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा पिछले पाठ में राजेश जी ने सब लिखा हुआ है इसमें इसी स्क्रीन पर आप देखेंगे ऊपर करजर को उठा करके तो आपको दिखाई देगा सब हम लिखे हुए हैं इस पर हां हमने एक श्लोक को देखा था पढ़ा था वर्ण व अक्षर किनको कहते हैं ये प्रश्न के रूप में किया था वर्ण अथवा अक्षर किनको कहते हैं अक्षरं नक्षरं विद्या दर्श्नोतेर्वा सर्वोक्षरं वर्णं वाहुः पूर्वसूत्रे पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते अक्षरम् इति इति अक्षरम क्षरम अक्षर अक्षर उसको कहते हैं जो क्षर नहीं होता है अर्थात न जो नष्ट नहीं होता है उसे कहते है। अक्षर कहते हैं अक्षर नक्षर विद्या अक्षर को नश्वर जानना चाहिए समझना चाहिए विज्ञात जानना चाहिए अक्षर को नक्षर अर्थात नष्ट न होने वाला समझना चाहिए और ये अक्षर शब्द कैसा बना है तो अगले पद में बताया जा रहा है अश्नोतेह वा सरोक्षर वा अथवा इस अक्षर को ऐसा भी समझ सकते हैं अश्नोतेह है, ये धातु है अशन व्याप्तो व्याप्ती अर्थ को बताने वाला यह धातु है तो अशुभ व्याप्तो इस धातु से सर नामक प्रत्येक लगाकर अक्षर शब्द बनता है जो कि सर्वत्र व्याप्त है अक्षर उसे कहते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है जैसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है मोटे तौर पर जल सर्वत्र व्याप्त है वायु सर्वत्र व्याप्त है मोटे तौर पर अग्नि सर्वत्र व्याप्त है ठीक इसी प्रकार ये शब्द भी सर्वत्र व्याप्त है अवकाश में आकाश में स्पेस में सर्वत्र ये शब्द व्याप्त है हर जगह रहता है नष्ट नहीं होता है व्यापक है अक्षर उसको समझो जो नष्ट नहीं होने वाला है अथवा अक्षर उसको समझो सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है वर्णम व वा आहुआ अथवा जिसको वर्णम वर्ण भी कहते हैं वर्ण इसलिए कहते हैं जिसको सभी लोग वर्ण कहते हैं जिसके माध्यम से सभी लोग अपने भावों को प्रकट करते हैं पूर्व सूत्र शिक्षा शास्त्र में या व्याकरण शास्त्र में इस अक्षर को वम वर्ण के रूप में आहु कहते हैं ये बता करके अंत में कहा जा रहा है कि किमर्थम उपदेश इस अक्षर को किस लिए उपदेश किया जाता है इस अक्षर को किस लिए बताया जा रहा है हमारे जीवन में इस अक्षर को जानने की क्या आवश्यकता है क्यों इसे पढ़ना है क्यों इसे सीखना है अक्षर ज्ञान हमें क्यों करना चाहिए बिना अक्षर ज्ञान किए भी अक्षरों का ज्ञान हो जाता है जरूरी नहीं है सब लोग इस शिक्षा को पढ़े परंपरा से हम लोग सभी जानते हैं अक्षरों को जानते हैं मैं अपने भावों को आपको बिना शिक्षा को पढ़े अभिव्यक्त कर सकता हूं कर सकते हो पर व्यवस्थित करना हो विधिपूर्वक करना हो शुद्ध करना हो कम शब्दों में अपने सारे भावों को अभिव्यक्त करना हो बिना शिक्षा को सुने बिना बिना शिक्षा को पढ़े नहीं कर पाता है जिस रूप में करना है जिसको कहते हैं ना सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से अपने भावों को स्पष्ट शुद्ध परिपूर्णता से अव्यक्त नहीं कर पाता है बिना शिक्षा को ग्रहण किए तो किमर्थ उपदेश के किस लिए उपदेश किया जाता है इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया जा रहा है वर्ण जान वग विषय ये तदर्थ इष्टुम लघ्वर्थप्य बहुत अच्छी बात कही जा रही है वर्ण जान वाग् विषय ये तदर्थ इष्टुन लघ्व चोपदश्य वर्ण जान वर्णना ज्ञान वर्ण वर्णो का ज्ञान जानकारी वर्णो जी वर्णो जी ये जानकारी वाग् विषया ये वा विषय है वा जि बोले है वाणी का ये विषय वर्णो का ज्ञान वर्णो का परिज्ञान और ये वाग् विषय ये वाणी का विषय है वाणी जो है इन वर्णों को बांध करके रखती इन वर्णों को र वर्णो को अपने अधिकार मे र वाणी के अथ है वर्णो अधिकार मे र वाग् विषय ये वाणी का विषय यत्र यत्र जहा जिस वाणी में ब्रह्म वर्तते ब्रह्म का निवास है ब्रह्म वर्तते जिस वाणी में ब्रह्म निवास करता है जिस वाणी में वेद निवास करता है ब्रह्म का अर्थ है वेद ब्रह्म का अर्थ है वेद और वेद में क्या है वर्ण ज्ञान शब्द ज्ञान यत्र च ब्रह्म वर्तते जिस वाणी में ब्रह्म निवास करता है जिस वाणी में संपूर्ण वेद का ज्ञान निवास करता है विद्यमान रहता है तदर्थम तदर्थम सस्याथम तदर्थम उसके लिए उस ब्रह्म के लिए उस वेद के लिए उस वेद ज्ञान के लिए शिक्षा को पढ़ना चाहिए तदर्थम उस ब्रह्म के लिए उस वेद के लिए उस वेद ज्ञान के लिए शिक्षा को पढ़ना चाहिए इष्ट बुद्धियर्थम अगली बात कही है इष्ट बुद्धियर्थम इष्ट इष्ट कहते हैं इच्छित और बुद्धि का आते हैं ज्ञान इष्ट बुद्धि के लिए यानी इष्ट ज्ञान के लिए ज्ञान तो अलग अलग प्रकार का संसार में नाना प्रकार का ज्ञान है जानकारी अलग अलग प्रकार की हर किसी ज्ञान को हम प्राप्त करना नहीं चाहते यदि मैं आपके सामने ये जानकारी प्राप्त बोलू की मांस इतने प्रकार से पकाया जाता है और उसका ये, ये स्वाद होता है ऐसा अलग अलग आपके सामने मैं रखू तो हो सकता है आपने से कोई भी ना चाहे ऐसे ज्ञान को अलग अलग प्रकार का ज्ञान उचित ज्ञान भी है और अनुचित ज्ञान भी है जानकारी है विद्या के रूप में भी जानकारी है, है और विद्या के रूप में भी जो जानकारी है वो अलग अलग प्रकार की है हर किसी जानकारी को हम नहीं चाहते जिसकी जैसी रुचि है उसी रुचि के अनुसार वो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो कहा इष्ट बुद्धि इष्ट जो अधीष्ट है जो इच्छित है हम क्या चाहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है हमारा उद्देश्य क्या है किस लक्ष्य को हम लेकर के चलते हैं किस प्रयोजन को लेकर के चलते हैं उस प्रयोजन के अनुरूप ज्ञान को हम चाहते हैं तो इसलिए कहा जा रहा है इष्ट बुद्धम इच्छित ज्ञान के लिए हम इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं जो मेरा इष्ट ज्ञान है ये तो अभ्युदय निश्रेय स सिद्धि स धर्म जिससे अभ्युदय और निश्रेय की सिद्धि होती है ऐसे धर्म वाले ज्ञान को मैं प्राप्त करना चाहता हूं ये मेरी इच्छा है आपकी भी यही इच्छा होनी चाहिए तो इष्ट बुद्धि इष्टुद्धि के लिए इष्ट ज्ञान के लिए शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं फिर एक अंत में एक विशेष बात कही लघुअर्कम उपदेश के लिए इस शास्त्र का जो उपदेश किया है वह लघुवर्ग के लिए लघु कहते हैं सूक्ष्मता के लिए कम करने के लिए शिक्षा का उपदेश किया जाता है हम इतने सारे शब्दों का प्रयोग ना करें कम से कम शब्दों में लघु कहते हैं कम अल्प अल्प शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करना है आप देखेंगे वेद के मंत्रों को देखिएगा मंत्र में बहुत कम शब्द होते हैं और उसका जो अर्थ होता है वो बहुत विस्तृत होता है उसके जो भाव है विशाल होता है किसी श्लोक को आप देखेंगे किसी सूत्र को देखेंगे आप सूत्र को देखिएगा श्लोक को देखिएगा मंत्र को देखिएगा किसी वचन को देखिएगा देखिएगा जैसे आजकल जो हिंदी में लिखने वाले जो कविता हैं लिखते हैं जो दोहा बोलते हैं हिंदी में उन दोहां को देखिएगा यह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो सूक्ष्म बातें होती हैं तो उनका जो उनका जो अर्थ है वो बहुत व्यापक होता है तो अपने भावों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करना जिसे आता है वो उसे ही आता है जो शिक्षा को अच्छी प्रकार ग्रहण करता है तो कहते हैं लघुवर्गम लग लघु करने के अल्प करने के लिए सूक्ष्म करने के लिए इस शिक्षा का उपदेश किया जाता है तो बहुत सारी बातें यहां पर इस श्लोक में बताई गई है तदर्थम इष्ट बुद्धअर्थम लघुअर्थम च उपदिश्य वर्णों का जो ज्ञान है वो वाणी का विषय है जिस वाणी में ब्रह्म राशि वेद राशि विराजमान है उस ब्रह्म राशि को उस वेद राशि को उस वेद ज्ञान को पाने के लिए सदर्थम उसे पाने के लिए इस शास्त्र का उपदेश किया जाता है और अपने अभिष्ट सिद्धि को पाने के लिए अभिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का उपदेश किया जाता है और अपने भावों को अल्प शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए इस शास्त्र का उपदेश किया जाता है आप में से इस श्लोक का अभिप्राय अर्थ किसी को समझ में ना है तो पूछ सकते हैं आगे लिखा जा रहा है सो अक्षर समम ना वाक्समाम नय पुष्पित फलित चंद्र कारकवत प्रतिमंडितो वेदित ब्रह्म राशि ही सर्वेद्यवाप्ति ज्ञानी भवती बहुत बड़ी बात कही जा रही किसी भी विषय में मनुष्य को प्रवृत्त करना हो उसमें लगाना हो जिसमें हम उस व्यक्ति को लगाना चाहते हैं उसमें प्रवृत्त करना चाहते हैं तो उसके विषय में आपको ऐसा बताना होगा जिससे उस व्यक्ति में उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो उसके प्रति लगाव आकर्षण पैदा हो केवल इतना ही कहीं ना नहीं ये आपको करना चाहिए क्यों करना चाहिए उसकी क्या विशेषता है उससे क्या लाभ है ऐसा न करने से क्या हानि है ये सारी बातें नहीं बताएंगे तो कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवृत्त नहीं होगा तो उसके लिए यहां पर यह बात कही जा रही है कि इस शिक्षा को पाने के लिए हमें प्रवृत्त करना चाहता है ये वचन यह महाभाष्य का वचन है बहुत अच्छा वच, वच, वचन है महाभाष्य में आया ये वर्णन सो अयम अक्षर सम वह अयम यह वह यह भाषा का सौष्ट है भाषा में ऐसा बोला जाता है संस्कृत में वह यह पहले परोक्ष को रखते हुए फिर प्रत्यक्ष की ओर ले जाते हैं परोक्ष उसके बाद प्रत्यक्ष सो अयम वह यह, यह तो है प्रत्यक्ष और सह वह जो है वो अप्रत्यक्ष है अन्य प्रधान अन्य पुरुष प्रधान नहीं आता जैसे प्रथम पुरुष जिसको आप कहते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होता और मध्यम पुरुष प्रत्यक्ष होता है और उत्तर पुरुष प्रत्यक्ष होता है तो सो अयम वह यह अक्षर समय अक्षर का अर्थ आपके सामने आया है समान नाय ना ना का अर्थ है राशि यूं कही है वर्णमाला वर्णमाला का मतलब वर्णों का वर्णों की माला वर्ण सारे के सारे एक, सारे एक साथ इकट्ठे हैं समुदाय के रूप में तो वर्णों का समुदाय समामनाय कहते हैं वर्णों का समुदाय वर्णों की राशि वर्णमाला सो अयम अक्षर समाननाया वह यह जो अक्षरों का समामनाय है अक्षरों का जो समुदाय है व्यवस्थित रूप से है अनुपूर्वी क्रम से अनुपूर्वी क्रम कहते हैं क्रम ऐसा है कि एक के बाद जो दूसरा है वर्ण वो बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित है उसको आगे पीछे नहीं कर सकते जैसे एक बड़ा बेटा है एक मंजिला बेटा है, है और एक कनिष्ठ छोटा बेटा है उसका क्रम को आप आगे पीछे नहीं कर सकते बड़े को बड़े के स्थान में रखोगे और मंझिले को मंझिले मंझिले बीच वाला बीच वाले को बीच में रख, रखेंगे और सबसे छोटे को उसी के रखोगे छोटे को छोटे के स्थान में बीच वाले को बीच वाले के स्थान में बड़े वाले को बड़े वाले के स्थान में उसके क्रम को आप व्यतिक्रम नहीं कर सकते आगे पीछे नहीं कर सकते व्यतिक्रम का मतलब आगे पीछे करना यानी छोटे को बड़ा नहीं कह सकते हो बड़े को छोटा नहीं कह सकते तो ये अक्षर समामनाय ये अक्षरों का जो समुदाय है अनुपूर्वी से है यानी व्यवस्थित ढंग से जिसको जहां होना चाहिए वहीं पर है सो अयम अक्षर समामनाय वह ये जो अक्षरों का समुदाय है ये कैसा समुदाय है वाक समान उसी का विशेषण दिया है वाक समामना ये वाणी का समामना है ये वाणी का समुदाय है ये वाणी के अंदर विराजमान है वाणी के माध्यम से ये समामना यह समुदाय अभिव्यक्त होता है वर्णों का ये जो समुदाय है वर्णों की जो राशि है ये जो वर्णमाला है ये वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला है इसलिए कहा वाक् समामनाया ये वाणी का सम, समामना है वाणी का समुदाय है कैसा है दूसरी पंक्ति में बताई जा रही है ब्रह्म राशि ये ब्रह्म राशि है बहुत बड़ी राशि है छोटी मोटी राशि नहीं जैसे अनाज मंडी में जाकर के देखेंगे ना अनाज मंडी में कभी गए हो ना गए हो तो जरूर जाना चाहिए और इस रूप में देखना है जहां धान राशि के रूप में ढेर के रूप में जब पड़ा हो तब देखेगा कितना धान होता होगा बहुत बड़ा ढेर धान का हो या तिल का हो तिल की राशि धान की या चावल की या की अलग अलग अनाज अलग अलग दालें उनकी राशि को देखो बहुत बड़ा ढेर को देखो ऐसे ही ब्रह्म राशि है बहुत बड़ी राशि है वेद रूपी राशि ब्रह्म राशि पहली पंक्ति में देखिए कैसी है ब्रह्म राशि पुष्पित फलित दो विशेषण दिए हैं ब्रह्म राशि के बहुत जबरदस्त विशेषताएं ब्रह्म राशि कैसी ब्रह्म राशि है पुष्पित पुष्पित पुष्पित कहते हैं फूलों से युक्त है फलित फलों से युक्त है इस ब्रह्म राशि को यदि हम अपनी वाणी के अंदर समुदित कर लेते हैं अपनी वाणी के अंदर एकत्रित कर लेते हैं यानी अपनी वाणी में इस ब्रह्म राशि को बिठा देते हैं इसको स्वीकार कर लेते हैं अपनी वाणी में इसको स्थापित करते हैं तो पुष्पिता फूलों से युक्त हो जाती है ब्रह्मशि और फलिता फलों से युक्त हो जाती है और चंद्र तारक वानव चंद्र और ताराओं के समान बन जाती है पुष्पिता फलिता चंद्र तारकवत प्रतिमंडितो ब्रह्म जो ब्रह्म है वेद रूपी समुदाय है वेद का भंडार है ये फूलों से युक्त फलों से युक्त चंद्र तारकवत चंद्र कहते हैं स्वर और तारक ताराएं नक्षत्रों के रूप में जो है वो व्यंजन स्वर काम होते हैं और व्यंजन बहुत होते हैं चंद्रमा तो एक ही है पर ताराएं बहुत हैं तो चंद्र तारक वो से व्यंजनों से युक्त फूलों से फलों से युक्त ये ब्रह्म राशि प्रतिमंडित ये शोभा मान सुशोभित है, है ऐसा वेदितव्य जानना चाहिए ये जो ब्रह्म राशि है वेद रूपी जो राशि है वेद ज्ञान रूपी जो राशि है ये समामनाया, ये वाणी का समुदाय है वाणी में प्रतिष्ठित होने वाला है यह अक्षरों का जो समामनाय है यह वाणी में प्रतिष्ठित होने वाला है ऐसे इस ब्रह्म राशि को इस समुदाय को यदि व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो उसको पुष्पिता फुलों से युक्त कर देती है यह राशि पहले फूल आते हैं पहले उसको लौकिक सुख मिलता है अभ्युदय सुख मिलता है पुष्पिता अभ्युदय सुख से युक्त कर देती है ये और, और अंतिम फल जो है वो मोक्ष रूपी निश्रेय रूपी फल को प्राप्त करा देती है तो अभ्युदय सुख से युक्त और निश्रेय से युक्त मोक्ष सुख से युक्त कर देती है यह तभी कर्म